हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे श्री कृष्ण की मुख्य वाणी है भगवद गीता में नन् भव मद भक्त सदैव मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बनाओ तो कई से घंटे में भगवान का स्मरण करना तो इस उद्देश्य के लिए मैंने संन्यास ग्रहण किया संन्यास आश्रम में हर रोज चौबीसों घंटे में अवसर में उठते हैं सदैव भगवान की सेवा में व्यस्त रहना मेरा और कोई दूसरा कार्य नहीं है मेरे जीवन में और हम प्रचार कहते हैं सबको मन मना भवन भक्त हो भगवान श्री कृष्ण का कर चिंतन करो और इनके भक्त बने लेकिन व्यवहार जीवन में हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति तो संयासी नहीं हो सकते अधिकांश व्यक्ति कृषता है तो यही प्रश्न है कि कैसे गृहस्थ आश्रम में भगवान का स्मरण करना है और कैसे इनकी भक्ति करना है तो एक भूल धारणा है कि अगर संन्यास नहीं लेना है अगर सब कुछ नहीं चढ़ना है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना संभव नहीं है लेकिन वो धारणा भूल धारणा है क्योंकि आप जैसा विचार किसी तो भगवान श्री कृष्ण किसने भगवदगीता उपदेश पर है कौन अर्जुन अर्जुन अर्जुन क्या संसित थे या गृहस्थ गुछास्त? गृहस्थ और उस समय भगवान श्री कृष्ण भी कौन से आश्रम में थे तो भगवान गृहस्थ नहीं भगवान सन्यासी नहीं है वे चिगू नतीत देखिए इन भगवान स्वयं जब हमारे बीच उपस्थित होते हैं अवतार लेते हैं तो वे भी गृहस्त्र आश्रम ग्रहण कहते हैं हमको आदर्श गृहस्थ जीवन दिखाने करेगा तो कैसे आदर्श अर्थात कृष्ण केंद्रित भक्तिमय गृहस्थ जीवन व्यतीत करना तो वो बहुत सारा है गृहस्थ जीवन में क्या करना है गृहस्थ जीवन का क्या मतलब एक परिवार एक घर में एक गृह में स्थित होते हैं, रहते हैं और साधारण परिवार में खना फिन्ना सोना और एक साथ चर्चा करना रस पर बात करना और सभी कुटुम्बों में प्रेम होते हैं आशा है शुक्र आज का क्या है हम देखते हैं कि ऐसे लगता है कि लगभग सभी गढ़ में एक या दूसरे समस्या होती है सही है कि नहीं समस्या समस्या समस्या सुख और शांति के लिए शादी करने है लेकिन बहुत प्रकार की समस्या होती हैं। चाहे भी जगह होते हैं या बाप का बीपी या हार्ट प्रॉब्लम होते हैं या बहुत से लोग के ज्यादा आर्थिक समस्या होती है और एक बात चाहते हो कम बुद्धि होते हैं तो, है, तो आई बहुत प्रकार की समस्या है तो अगर घर के अंदर में जागरण नहीं होते हैं तो पड़ोसी के साथ ये सब चाहते हैं कुछ दिन के पहले एक प्रावरचंद है ही श्रोतागण से पूछे पूछा की शादी करने के बाद चिंता और बहुत ज्यादा होती है सही है कि नहीं और सब गृह लोग जोर से जी हाँ जी हाँ नाउथी <laughs> <मौल्टिप्लाएं। laughs> <मौल्टिप्लाएं। जी अमेट्रिक। laughs> <laughs> तो है जियो मैट्रिक तो ऐसा होते हैं ख़ास आधुनिक जमाने में हम इतने प्रगत थे भौतिक प्रगति होती है भौतिक प्रगति के साथ भौतिक चिंताएं अधिक होते हैं तो खरे इसका कारण से बहुत से लोग इस आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति में रुचि रहते हैं आधुनिक युग में सब मटीरियलिस्टिक होते हैं, तो और ज्यादा पैसा लाने के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं और क्या नया टीवी लाना अभी कितने बड़ा टीवी होते है थर्टी इंच इतना बड़ा है और ज्यादा भी मैं नहीं देखता हूँ फिफ्टी फोर इंच मैं स्टोन एज में हूँ नहीं जानता और, और uh, सबके घर में कंप्यूटर है और सभी आधुनिक सुविधा है भी सुख और शांति नहीं है तो वो सुख और शांति गृह जीवन में कैसे लाना है तो एक ही उपाय है क्या क्या अरे खुछ्णा, अरे खुछ्णा, अरे खुछ्णा, खुछ्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम अरे राम नारे राम हरे कृष्ण केंद्रित गृहस्त जीवन में व्यतीत करना चाहिए तो कैसे कैसे करना जीवन में तो काम करना है और बच्चे को स्कूल भेजना है और रसोई करना है सफाई करना है और वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करना है <laughs> <laughs> <laughs> तो यही थोड़ा है समय निकाल दो भक्ति के लिए भक्ति जीवन कृष्ण भक्ति जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अंग्रेजी में एक यहाँ बात है वो परिवार जो एक साथ प्रार्थना कहते हैं, कीर्तन कहते हैं तो एक साथ रहते हैं नहीं तो टूटना है <laughs> तो so, एक साथ कृष्ण भक्ति करो इसलिए वो विवाह क्या है वो एक धार्मिक संस्कार है विवाह का आर्थ नहीं है खाली गृह में रहना और पशु ऊंचाई से खाते सोते हैं लेकिन मनुष्य जीवन में धर्म पालन करना चाहिए इसलिए पति का दूसरा नाम है धर्म पत्नी या सहा धर्मिनी तो पत्नी का पंडिग्रहण करना है धर्म पालन करने के लिए भोग करने के लिए नहीं तो कैसे धर्म पालन करना है गृहस्थ जीवन में तो आप इतना व्यस्त रहते हैं तो कैसे करने तो समय निकालना चाहिए तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए कैसे तो भगवान की आरती करना चाहिए एक साथ कीर्तन करना चाहिए और गृहस्थ जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है करना दो बार तीन बार चार बार दिन में खाना है और खिलाना है तो ये चलते हैं लेकिन गृहास्थ गृह में कृष्ण भक्ति में गृहास्थ आश्रम में वो खाली जीवा काला लाज के लिए रसोई करने नहीं है वो सब कुछ जो बनते हैं तो ये भगवान के लिए बनाना चाहिए और पहले भगवान शिश्री गौनिता है शिशि राधा कृष्ण को भोग के रूप में अर्पण करना चाहिए और फिर उसके बाद कृष्ण प्रसाद के रूप में वो खाना करना चाहिए और क्या क्या भगवान को अर्पण करना है तो भगवान मांसाहारी नहीं है तो शाकाहारी जाओ फो इत्यादि भगवान को अर्पण करना है और बाजार से ब्रेड बिस्कुट लाना वो नहीं चल रही चॉकलेट नहीं चलते सॉरी एडवर्टिजमेंट कंपनी लेकिन जो साइब घूमना चाहिए, चाहिए तो ऐसा शुद्ध आहार होना चाहिए तो शुद्ध आहार का मतलब कृष्ण प्रसाद और घर में माँ बाप खा कर्तव्य है बच्चे के सभी के वस्ते करना खिलाने के लिए आराम करने के लिए सिखाने के लिए स्कूल को भेजना है तो ये सब करना है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाना क्योंकि शास्त्र में लक है कि गुरु नहीं होना चाहिए माता पिता नहीं होना चाहिए यदि बच्चे को मुक्त नहीं, नहीं कर सकते तो बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाना चाहिए क्योंकि यही जीवन का परम उद्देश्य है तो आ, आपका लड़का या लड़की अगर डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या अमेरिका जाएगा तो ये सब ठीक है ठीक है जो भी हो, हो, हो, होगा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे को कृष्ण भक्ति सिखाना तो सब भारतीय माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंदर रह जाएगा लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे बच्चे गौरवधाम जंगे और हम एक सब जाएंगे तो ऐसा ट्रेनिंग करना चाहिए तो बेस्ट स्कूल को भेजना चाहिए वो बेस्ट स्कूल है स्कोन केन्द्र जिसमें कृष्ण भक्ति सीखना है और आपका घर श्रद्धा कुटी होना चाहिए भक्तिर ठाकुर की भाषा में कि आपका घर तो एक साधारण सामान्य घर जैसे होगा अपार्टमेंट बिल्डिंग या अलाकमा मकान तो आपका घर में वातावरण जो है तो साधारण परिवार का वातावरण से अलग होना चाहिए साधारण परिवार में वो सब कुछ जो चलते है वो खाली इंद्रिय सुख के लिए है लेकिन श्रद्धा कुटी कृष्ण भक्ति मई गृह में, वो सब कुछ जो चलते है तो भगवान श्री कृष्ण का सुख हेतु तो होना चाहिए तो ये बड़ा अंतर है वैष्णव गृह में साधारण गृह जैसे तो सब कुछ होगा खानना फिरना सोना अतिथि को स्वागत देना ये सब वृद्ध माँ बाप ठाकुर माँ नाना नानी को पालन करना तो ये सब चलेगा लेकिन वो वैष्णव गृह का केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति ऐसे तो जैसे आश्रम में आरती करना है भगवान के लिए व्यवसाय करना है केतन होते हैं तो वैसे भी गृहस्था आश्रम में होना चाहिए गृहास्था आश्रम कहना आश्रम का मतलब वो नट मंदिर से अभिन्न क्योंकि एक ही उद्देश्य है बड़े बड़े मंदिर मठ है जिसमें विराट सन्यासी जन रहते हैं और विरा सन्यासी का उद्देश्य है मठ निवास करना कृष्ण भक्ति करना तो गृह आश्रम में भी तो निवास हो गृहस्त आश्रम निवासी तो विरा गृहस्त होना चाहिए विराक्ट का मतलब और कोई दूसरे उद्देश्य नहीं है कृष्ण भक्ति के अलावा तो हम नहीं बोलते हैं कि आप गरीब भाव ऐसा नहीं है अगर पूर्व काम पाओ के अनुसार या भगवान की दया के अनुसार आपके पास काफी पैसा है हम नहीं बोलते है वो सभी पैसा फेंकना लेकिन वो पैसा भगवान की सेवन में लगाना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो एकदम चेहरा पहनना है ऐसा नहीं है तो अच्छा पहन तो और ऐसे अच्छा वो सब सकते लेकिन सब कुछ जो है भगवान की सेवा में नि युक्त तो ऐसा है और काफी काफी भाईश्नाथ सन्यासी को बुलाना है और इनको स्वागत गण है गृहस्थों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तो वैष्णव गुरु के आश्रय में और मार्गदर्शन के अनुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत करना क्योंकि गृहस्थ जीवन में बड़ा शाक्यता है कि अगर अच्छी तरह मार्गदर्शन नहीं मिलना है तो कभी भी हद से भ्रष्ट हो सकते हैं, तो इसलिए सब परिवार का आवश्यक है वैष्णव गुरु के चाया में और इनके मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करना और सदाई व कृष्ण का था सुनना तो जितने भी संभव हो मंदिर जाइए वहां पर सेवा कीजिए और आ, कृष्ण कथा सुनिए और घर में भी कृष्ण कथा सुनना चाहिए आज का ये सभी सुविधा है कैसे सीडी तो उसमें शिलोपाद और अन्य भक्तों का प्रवचन सुनना है तो आप सदैव कृष्ण कथा सुनिए कृष्ण कीर्तन कीजिए और गृहस्थ बायुशाब का एक और कर्तव्य था है प्रचाखण चैतन्य महाप्रभु बोले जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर हमारे गुरु है महाप्रभु इनके सभी भक्तों को बताया तो सबको जो तुम देखते हो तो सबको सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करो भगवत गीता यथारूप प्रचार करो और मेरे आज्ञा के अनुसार गुरु हो गुरु का मतलब सबको सिखो कैसे ही कृष्ण भक्ति करना है तो ऐसे कोई ऐसे पार्टी करते ऐसे और सभी दोस्त को बुला के पार्टी करते तो आप भी पार्टी करो तो ऐसे ही पार्टी करो सबको बुला के कृष्ण कीर्तन करो और सबको भगवत गीते प्रचार करो एक भक्त ये दस बारह साल के पहले घटना हुई की एक गृहस्थ भक्त तो उस समय नया थे कृष्ण भक्ति में तो हमें गाया था वो दक्षिण भारत में उसका घर गया और कुछ उपदेश दिया तो कृष्ण भक्ति कैसे करना है तो उसके बाद मुझको एक चिट्ठी भेजा और उसमें अनुरोध किया कि कैसे आपकी सेवा करू तो मेरी चिट्ठी में जवाब दिया कि कैसे मेरे से कर, करेंगे मैं आपसे बहुत दूर रहता हूं आप शिलो प्रोपात की सेवा कीजिए शिलो प्रोपात की पुस्तक बेटर बेटे रंग करो तो कुछ दिन के बाद वो मुझको भेजा और लिखते है तो जवाब दिया कि चिंता मत करो अगर ऐसे दोस्त तो दोस्त नहीं होते तो कोई नुकसान नहीं है आपके भगवान की कृपा से आपके बहुत नया नया दोस्त आएंगे तो अगले चेती में जवाब दिया वो भक्त की ओसाई है आपकी बात तो ये पुस्तक वितरण करने से बहुत नया नया भक्त रहते हैं और बहुत अच्छे दोस्त होते है सब कृष्ण भक्त बन जाते है तो ऐसा है वो साधु संग रखना चाहिए कोई हस्तों के लिए साधु संग साधु का मतलब सन्यासी और साधु का मतलब सब जो कृष्ण भक्त है जिनकी जीवन का के केंद्र कृष्ण भक्ति है तो सब दूसरे भक्त बुला के आपका घर में कीर्तन करो हम रोज कीर्तन करो और जब समय है शनिवार रविवार तो एक विशेष प्रोग्राम बना सब पड़ोसी का बुलाने के लिए और कृष्ण कीर्तन के, के लिए और कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए तो कैसे गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति पालन करने है क्या सब डीते सब नियम क्या क्या करना चाहिए क्या, कैसे तिलक लगाना है कैसे भोग लगाना है कैसे गौरव विधि के अनुसार पूजा करना है तो ये सभी तथ्य प्राप्त होते हैं। मेरी एक पुस्तिका में वो कृष्ण भवन अमृत प्रबोधिनी है ये बहुत लाभदायक है गृहस्थ भक्तम के लिए तो आपके हस्त जीवन में सुखी रहो कैसे सुखी रहना है सदैव प्रेम के साथ यही मंत्र कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे